भूखा किसान किसान के घर में डबल रोटी नहीं थी मैं स्टोर से उसे खरीद कर लाऊंगा उसने कहा लेकिन स्टोर में डबल रोटी नहीं थी आज ट्रक नहीं आया स्टोर वाले ने कहा इसलिए डबल रोटी नहीं आई मैं ट्रक वाले के पास जाऊंगा किसान ने कहा लेकिन ट्रक में डबल रोटी नहीं थी, थी। ट्रक ड्राइवर ने कहा आज बेकरी बंद थी इसलिए डबल रोटी नहीं मिली मैं बेकरी में जाऊँगा किसान ने कहा लेकिन बेकरी में डबल रोटी नहीं थी आटा ही नहीं है बेकर ने कहा इसलिए डबल रोटी नहीं बनाई मैं चक्की पर जाऊँगा किसान ने कहा लेकिन चक्की में आटा नहीं था गेहूं ही नहीं है चक्की वाले ने कहा आटा कैसे पीसूँ मैं खेत पर जाऊंगा, किसान ने कहा लेकिन खेत में गेहूं नहीं था धत तेरी की किसान ने कहा मुझे अपना काम मुस्तैदी से करना होगा नहीं तो किसी को डबल रोटी नहीं मिलेगी